वृत्ति ये पांच वृत्ति है हो प्रमाण माने ये जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत का अनुभव करते हैं हम जब चाहें जब सारी इंद्रियां ठप हो जाएं बाह्य जगत का अनुभव न करें हैं। और भी पर्य कुछ का कुछ दिखता है जो चीज जैसी है वैसी दिखे तो पर्य और जैसी है वैसी न दिखे तो विपर्जय विपर्जय विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठा विकल्प और निद्रा और स्मृति ये पांचों निरुद्ध हुए माने हमारे काबू में हुए जब हम इनका प्रयोग करें तब काम करें और जब प्रयोग ना करें तो काम ना करें इनको मारना नहीं मारने का नाम जोग नहीं है हो ना जब निद्रा बिल्कुल आवे ही नहीं याद किसी की आवे ही नहीं खूब याद आवे लेकिन जब हम चाहें जब याद आवे और नारायण जब न चाहे तब न आवे तब देखो जब हम भगवान का ध्यान करना चाहेंगे तब हो जाएगा है ना और जब हम वृत्ति को निस्संकल्प करना चाहेंगे हो जाएगी समाधि लग जाएगी और ये धर्मानुकूल भी और धर्म के विपरीत भी और देखो चित्त विक्षेप में ये रोग जो आता है ना शरीर में चित्त विक्षेप के कारण आता है वो बिल्कुल वृत्ति पांच प्रकार के होते हैं तो, मूढ़ शिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुत्र तो, मूढ़ माने बिल्कुल देह दशा को प्राप्त निद्रा वृत्ति विक्षिप यहाँ गई वहां गई कोई बरमाला हाथ में लिए कि किसके गले में पहनावे जिंदगी भर जिंदगी भर बरमाला ही हाथ में लिए घूमते हैं किसको गुरु बनावे किसको इष्ट बनावे किसके मंत्र का जप करें किससे ब्याह करें रहे हैं अरे सारी जिंदगी बीत जाएगी तो काहे के लिए ब्याह करोगे किससे ब्याह करोगे तो ये बना रहे हैं क्षिप्त विक्षिप्त और फिर एक आग्रह एक में लग गई और निरुद्ध माने काबू में हो गई अब जब ये चित्त वृत्ति हमारी क्षिप्त माने स्वर्ग आदि की इच्छा हो बहुत लंबे थैंक अच्छा अब समझो कि ये जो शरीर में रोग होता है ना रोग होना ये चित्त के विक्षेप से ही होता है विघ्न है ये चित्त की एकाग्रता का विघ्न है व्याधि, व्याध्यान कुछ करने का मन ही ना हो जने जने पर संशय होना जिसको देखें कहीं ये हमको मारने डाले तो समझना कि ये ये नर्वस बोलते हैं ना नर्वस नाड़ी बस ये आदमी नाड़ी के बस में हो गया है अपने नाड़ी में उसके जैसा पानी दौड़ता है जैसा खून दौड़ता है उसके अनुसार मान लेता है एक नाड़ी बस होते हैं एक नाड़ी बस होते हैं है ना और एक महाराज नाली बस होते हैं उनकी चर्चा छोड़ दो है ना तो नाली बस नाड़ी बस और नाड़ी बस तो नारी बस जो है वो पागल हो जाते हैं नर्वस होते हैं तो, तो व्याधि स्त्यान संशय है ना प्रमाद काम तो याद है कि हमको करना चाहिए लेकिन नहीं किया समय पर तो उसका मजा ही चला गया ना फिर याद ही नहीं आई आलस्य क्रांति दर्शन बात कही गई किसी भाव से और समझ लिया किसी भाव से एक हमारे पास ब्रह्मचारी था वो तीस एक बरस की बात तो कोई बहुत मामूली सा ऐसा काम उसने किया कि जो हमको पसंद नहीं आया काम बहुत मामूली था अपने पास कहीं से कोई चीज आई थी और हमसे बिना पूछे उसने किसी रासधारी को दे दिया रास के स्रोत को तो मैंने कहा कि भाई ये आदत अच्छी नहीं है अरे जब तुम्हारा प्रेम किसी से राग हो गया तो आज छोटी चीज देते हो कल बड़ी चीज देने का मन में आवेगा तो छिपाने लग जाओगे तो इसकी परंपरा ठीक नहीं है बात इतनी थी अब महाराज वो रुठ गया रूट गया तो मनावे तब तो वो कहे कि इनको हमारी गरज है सेवा कराने की इसलिए मनाने बनाते हैं तो मने नहीं है न और जब डांटे है न तो वो कहे कि देखो ना ये तो हमको डांटते हैं अब हम उससे इनका प्रेम नहीं है है ना तो माने दोनों हालत में अब हम करें क्या उसको मनावे तो कहे कि गरज है है ना हम नहीं मानते और नारायण डांटे तो कहे हमसे प्रेम ही नहीं है अब चाहता तो दोनों में सोच सकता कि देखो मनाते हैं तो इतना प्रेम है ये भी सोच सकता था ना और डांटते हैं तो हमको कितना अपना समझते हैं है ना दोनों हालत में वो अनुकूल सोच सकता था है ना लेकिन उसने दोनों हालत में प्रतिकूल सोचा तो अब कोई रास्ता नहीं रह गया तो ये जो मनोवृत्ति है ना इसके संबंध में बड़ी बड़ी बात आती है वो है ना कभी कोई भ्रांति दर्शन उल्टे ही देखने लग गए और अलब्ध भूमिकत्व तो, मन काबू में हुआ तो है नहीं लेकिन मान बैठे कि हम बहुत ऊंचे हैं हमारा मन काबू में है ना तो जो संबंध जारी रखना चाहता है वो हर हालत में अनुकूल सोचता है है ना? और जो संबंध तोड़ना चाहता है वो हर हालत में प्रतिकूल उल्टा सोचता है तो एक रास्ता तो होना चाहिए ना ये मनोविज्ञान इसका हमारा जो संस्कृत साहित्य का है ना मनोविज्ञान शास्त्र है बहुत विलक्षण है वो आ, रोग भी होता है मन से है नब आदमी खंभे की तरह जड़ हो जाता है मन की वजह से हमको ऐसी अवस्था का अनुभव हुआ है जब शरीर जड़ हो जाए बिल्कुल जड़ हिलाए हिले नहीं, डुलाये डोले नहीं बुलाए बोले नहीं है ना? नाव से ऐसा हो जाता है सब भी बात जने जने पर शंका होना प्रमाद होना आलस्य आना भ्रांति दर्शन होना ऊंची भूमिका में नहीं पहुंचने पर अपनी ऊंची भूमिका मान बैठना के हमारे बराबर कौन है नित्त के विक्षेप हैं और ये सब के सब साधन के विघ्न हैं जिस चीज को तुम पाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा अब देखो दुख बारंबार मन में दुख खाना ये दुख, मन के काबू न होने का लक्षण है वो दुख दौरमनस्य अंग मेजयत्व अव्यवस्थितत्व है ना? बैठे हैं और झूम रहे हैं आ, तो हमारे घर में अगर कोई बैल झूमता था ना तो उसको बेच ही देते थे घर में नहीं रखते थे वो <laughs> उसको झूमना बैल बोलते थे झूमना झूमना दो से बैल में जो है ना झूमना झुमना बैल झूमना बैल आ, वो खड़ा होके बस हिल रहा है है ना तो जब चित्त को एकाग्र करना होता है तो शरीर में स्थिरता आती है, है न बारम बार मन दुख की कल्पना नहीं करता वो तो शक्कर ढूंढ लेता है हर समय है ना, दुर्मना हर समय दुर्मना है ना दुर्भाव ही दुर्भाव दूसरे के बारे में भी अपने बारे में है न यही कल्पना आवे कि अब तो हमको रोग हो जाएगा अब तो हमको मर जाएंगे अब तो हमको सब लोग छोड़ के चले जाएंगे अब तो हमारा कोई प्रेमी नहीं है अरे कोई सोचने की बात है नारायण ईश्वर जहां साथ है न परमात्मा जहां अपना आता है वहां ऐसा क्यों सोचना हु? ये तो अपने इष्ट का अपने मित्र का अपने है ना गुरु का तिरस्कार करके ही तो ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा कोई नहीं तो दुख दौर्मनस्य अंग शरीर का कांप हो? ना होना इधर अंगुली तोड़ रहे हैं इधर पांव पटक रहे हैं इधर बार बार पालथी बदल रहे हैं है ना इधर हेल रहे हैं ये सब मन की चंचलता ये सब मन के विक्षेप का विक्षेप का लक्षण है बोला तो उपाय से मन का निरोध करना चाहिए और लीन भी नहीं होने देना चाहिए लीन भी दोष है ले कामोलथा जैसे वासना वासित अंतकरण से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती वैसे ही लीन अंतकरण से भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती ये कामक ग्रस्त जो पुरुष होता है ना हमको ये चाहिए ये चाहिए तो क्या होगा वो कामना वाला पुरुष अपने धन का नाश कर देगा अरे भाई धन खर्च करेंगे तब एक हमारा मित्र है ना वो एक करोड़ रुपया हमको मिल जाए इसके लिए पचास लाख रुपया उसने खर्च कर दिया फूंक दिया वो तो घर के पचास लाख तो चले गए और मिला कुछ नहीं टन टन पाल ज्यादा लोह जब मन में आता है सामान्य रूप से अपने जीवन को चलाना चाहिए ज्यादा लोभ करने से हानि हो जाती है है ना? तो जथा कामों लयस तथा तो जैसे कामना में अर्थ की हानि अच्छा धर्म की हानि जब कामना बढ़ती है तो बोले कि बाबा क्या रखा है धर्म में ये तो बुर्जुआ लोगों का अहमक लोगों का काम है ये बच्चे आपस में बात करते हैं ना कि हमारे माँ बाप कैसे बिल्कुल अहमक है वो क्या समझे? एक बाप ने अपने बेटे से कहा सच्ची बात सुनाता हूँ ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तुम क्यों नहीं मानते बेटा तो बोले कि हाँ पिताजी बनाया होगा कभी बहुत पुरानी बात है पर वो बना के मर गया होगा आप जिंदा नहीं है बोला है न ऐसे बना के मर गया होगा ऐसे बेटे ने कहा बाप को तो समझा रहा था कि ईश्वर है और बेटे की समझ तो महाराज वो चौकड़ी भर रही है सलाम भर रही है है ना, ना है। <laughs> कब बोले भाई जरा धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए बोले ये तो लोग जब, जब जंगल में रहते थे है ना जब पढ़े लिखे नहीं थे जब की बात है आजकल के इस राकेट के युग में और अणु युग में और जब हम चंद्रमा मंगल शुक्र पर पहुंच रहे हैं इस युग में अरे धर्म की बात करते हो ऐसे हो ऐसे बोलते तो, है तो नारायण आजकल सबसे बड़ा धर्म क्या है, है न कर बजा के और उसके साथ नाचना ये सबसे बड़ा धर्म है कुछ नाचना नहीं वो भी उसमें कोई ताल कोई स्वर कोई गति कोई है ना, कोई अब कायदा हो उसमें सो बात नहीं उच्चृंखल कूदना नारायण का ये धर्म है, है। तो ये ऐसे ही मन भी अपना ऐसे ही बनाते जा रहे हैं लोग बोला तुम तो मनमुख हो कि गुरमुख हो ये बात सोच लोगे तुम तो मनमुख हो कि गुरमुख हो तो जैसे कामना की अधिकता में पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती माने धर्म अर्थ भोग भी नहीं सिद्ध होता जिसके मन में वासना बड़ी प्रबल होगी ना वो भोग भी नहीं कर सकता मन वासना जितनी शांत होगी भोग का उतना अधिक सुख आवेगा हम भोग के बारे में भी नारायण है है ना? हम भोग के बारे में भी संसारियों को बता सकते हैं भोग का सुख मिलता ही तब है जब मन एकाग्र हो भोजन का सुख तब मिलेगा है ना? शयन का सुख तब मिलेगा नारायण स्त्री पुरुष के मिलन का सुख तब मिलेगा जब वासना का वेग बहुत प्रबल ना हो तो जैसे वासना के वेग में पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष से मिले मोक्ष की तो चर्चा ही छोड़ दो, है ना वैसे सो जाने पर भी किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती ये जो मन का लय हो जाना है ना इसमें भी धर्म नहीं अर्थ नहीं काम नहीं मोक्ष नहीं बोले चले सोते रहेंगे है ना बोले तो आजकल तो सब चिंता छुड़ाने की है ना चिंता हरण तो डॉक्टरों के पास से मिलती है <laughs> ओ, ओ, चिंता हरण बटी क्या है बोले सुला दो है ना ये नशे जो है ना नसों को पहले हम लोगों की तरफ गांव में गांव में दुख हरण होता था दुख हरण क्या है है नब इशारे का शब्द है वो जब कोई बहुत बदमाशी करता था गांव में तो कहते थे भाई कि अब बिना दुख हरण के ये नहीं मानेंगे तो दुख हरन माने डंडा बोला बिना <laughs> दुख कारण के नहीं मानेगे ले आओ इनके लिए दुख कारण। तो ये डॉक्टर लोगों ने ये निश्चय किया है कि भाई इनको घाटा लग गया इनको चिंता हो गई है इनको नींद नहीं आती है लाओ चिंता हरण बटी तो चिंता हरण बटी खिला के महाराज नस को कोमल कर देते हैं है ना उसके तनाव को उसके तनाव को मिटा देते हैं परंतु उससे किस पुरुषार्थ की सिद्धि होगी है ना तो उससे पुरुषार्थ की सिद्धि लय से लय से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होते अच्छा भाई अपने मन को मनावे कैसे मनाने का तो उपाय चाहिए वो उपाय बताते हैं दुखम सर्व मनुस्मृत्य काम भोगान निवर्त अजम सर्वमुस्मृत्य जातम नव तो पश्यती दुखम सर्व मनुस्मृत्य काम भोगा अन्य दुख आजकल के लोग दुख कब समझते हैं बोला शरीर में कोई फोड़ा हो गया तो बोले दुख हो गया है ना कहीं डंडा लग गया तो बोले दुख हो गया किसी ने गाली दे दी तो बोले दुख हो गया पहले दुख का जो निर्णय है ना वो कैसे होता था बोले देखो कहीं मोह हो जाएगा तो मोह से आशय का निर्माण हो जाएगा माने अंत जिससे मोह होगा अंतकरण सदाकार हो जाएगा और अंतकरण सदाकार हो जाएगा तो अंत में उसी भाव की प्राप्ति होगी अच्छा किसी से द्वेष हो जाएगा तो अंतकरण शत्रु आकार को प्राप्त हो जाएगा और आप ये समझना कि जिसके दिल में दुश्मन उसका शरीर भी शत्रु की तरह बन जाएगा हो जिसको तुम बाहर नहीं रहने देना चाहते हो वो तुम्हारे दिल में घुस के तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा मोह से मोह का जो मोह जिससे है ना उसका आकार चित्त में आवेगा और आशय को तदाकार बना देगा और मूड कर देगा और द्वेष जिससे होगा द्वेष से संस्कार का निर्माण होगा बुरे काम करोगे तो उससे आशय का निर्माण होगा राग करोगे तो उससे आशय का निर्माण होगा आप ये सोचो कि जो आप खाते हो भोग करते हो जो आप इकट्ठा करते हो जिसके साथ आप उठते बैठते मेलजोल करते हो उसके संपर्क से आपका जो हृदय बनेगा उसकी शकल आगे कैसी होगी इसको योग की भाषा में इसको बोलते हैं परिणाम दुख परिणाम दुख बोलते हैं हो तो भय से क्रोध से राग से मोह से जैसा किया जाता जिससे किया जाता है उसी की सकल का हमारा ये आशय जो है ना अंतकरण बन जाता है कर्म आशय इसको बोलते हैं और इसी से भविष्य का जीवन इस जन्म में भी और अगले जन्म के लिए भी इसी से निर्माण होता है तो अगर इस समय आप अपने दिल को दुनिया में किसी ऐसे से जोड़ते हो जिससे आपका दिल बिगड़ जाए खराब हो जाए तो आप स्वयं दुख की ओर जा रहे हो ना? अच्छा अब देखो ऐसा काम किया जिससे बाद में पछतावा हो अपने आप को तो, ताप ताप पश्चात ताप या करते समय ही जलन हो तो काम करते समय जलन हो या बाद में जलन आवे ये दोनों तुम्हारे जीवन को दुख के गड्ढे में डालेगा अच्छा संस्कार कैसा बनता है आपका चित्त में विकार की प्रधानता होती है कि संस्कार की प्रधानता होती है ना रहा है। ए, देखो तुम्हें जो दुख है ना, ना है। ये काहे बात का है गुणवृत्ति विरोध का है।, है एक दिन समय है। निकला तो एक आया, आओ जरा सत्संग में हो या तुरंत ख्याल आया कि वहां जाएंगे तो एक तो चाट पर बैठना पड़ेगा महाराज एक हमारे सत्संगी है नारायण है तो ना वो सत्संग में नहीं आते हैं कहते हैं लोगों की सांस जो है ना वो हमारी सांस के साथ मिल जाते हैं नीचे बैठना पड़ता है इन्फेक्शन डॉक्टर हो तो कहते इन्फेक्शन हो जाएगा एक क्या एक एलर्जी क्या बोलते हैं एलर्जी ना। हाँ इन्फेक्शन अरे ये सत्संग है ना ये सब एलर्जी और सब इन्फेक्शन को स्वाहा कर देता है इसमें जो मन का प्रसाद है ना मन प्रसाद ये मन की प्रसन्नता से जो शक्ति उत्पन्न होती है है ना वो सारी प्रतिक्रियाओं को रिएक्शन जिनको बोलते हैं ना सारे प्रतिघातों को प्रतिक्रियाओं को ये सत्संग की जो शक्ति है इससे जनित जो हृदय में प्रसाद है वो नष्ट कर देता है बोला अरे भाई बढ़िया फर्नीचर पर तो बैठते ही हो कभी टाट पर भी सही कभी बिना आसन के भी तो बैठने का अभ्यास डालो ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम देगा बोला गुणवृत्ति तो विरोध तो मन में आया सत्संग में चले भले अरे राम राम सत्संग में कौन जाए अ चलो सिनेमा में चलेंगे एयर कंडीशन में बैठेंगे मनोरंजन भी होगा इतने में महाराज भीतर से ये आवाज आई कि जाने आने का चक्कर छोड़ो अपने कमरे का ही एयर कंडीशन चला लो और यही सो जाओ आनंद से है ना तो ये जो सोने की इच्छा हुई ये तमोगुण है वो तमोगुण की वृत्ति है और जो सिनेमा में जाने की इच्छा हुई ये रजोगुण की वृत्ति है बोला वो तो वासना उसमें बढ़ती है ना वासना बढ़ाने का साधन है और सत्संग की जो रुचि थी वो सात्विक रुचि थी तो सत्त्व गुण की वृत्ति ने कहा सत्संग करो रजोगुण की वृत्ति ने कहा सिनेमा देखो है ना आ, चलो एक कंपनी में अपने चले हैं और सोसाइटी में है ना और कुछ खाए पिए है ना नगवान और सो जाए ये तमोगुण की वृत्ति हुई अभी आपस में लड़े अब अपने मन में दूसरा कोई नहीं लड़ने वाला कोई नहीं है अपना मन जो है न वो तीन रूप धारण कर गया मोगी रजोगी सत्व गुणी और आपस में टक्कर हुई अब इससे जो द्वंद्व हुआ ना चित्त में द्वंद्व है ना वो तुम्हारे जीवन के बने बनाए रस को काटने के लिए नष्ट करने के लिए काफी है इसी को दुख बोलते हैं संस्कृत, संस्कृत साहित्य में दुख किसको बोलते हैं अपने मन की वृत्तियों के विरोध को दुख बोलते हैं जो संस्कार पड़ता है आगे के लिए आदत बिगड़ती है उसको दुख बोलते हैं जो उसी समय जलन और पश्चात ताप बाद में होता है उसको दुख बोलते हैं है ना? और परिणाम जो हृदय में जो परिणाम होता है उसका उसको दुख बोलते हैं अब जब देखें दुनिया की ओर तो परिणाम ताप संस्कार दुख कईर गुण वृत्ति विरोधा ज दुख खमेव सर्वम है ना विवेक करके देखो दुनिया में दुखम सर्वमनुस्मृत्यो देखो हम अपने ये जो है ग्राम में रीति है ना उसकी बात नहीं करते ग्राम्य रीति का अनुवाद है गंवारू रीति हो आप लोग भले शहर में रहें लेकिन काम कोई गंवारू कहेंगे तो करेंगे तो उसको गंवारू ही बोला जाएगा बोला तो एक नागरिक रीति है हम अगर किसी चीज को ठीक से नहीं समझ पाते तो हमको दुख होता है आप देखो है ना? जब कभी अभिमान से किसी का तिरस्कार कर देते हैं तब दुख होता है है ना? जब हम अनुचित जगह पर राख कर बैठते हैं तब दुख होता है जब हम किसी से दुश्मनी जोड़ते हैं तब दुख होता है हैं? जब हम देह से अपने मय को जोड़ करके इसके जन्म मरण को अपना जन्म मरण मानते हैं तब दुख होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये पंचकुले इनका नाम क्लिष्णी कृष्णंत योगी नम यही योगी को क्लेश देते हैं अक्षिकल्पोही विद्वान विद्वान कैसा है कि आंख के पुतली पांव पर ठेला मार दो तो तकलीफ न हो और आंख में एक जरा सी किरकिरी पड़ जाए तो तकलीफ होती है संसारी लोगों को तो दुख मालूम ही नहीं पड़ता उनका तो पांव सरीका है ना उनको तो भेला मारो तब भी तकलीफ नहीं है संसारी लोगों को बिना भेला मारे वो तकलीफ मानते ही नहीं है, है ना? और महाराज जो साधक होता है जो जिज्ञासु होता है उसके तो मन में कोई अंट संट आ जाए तो तकलीफ हो जाए है ना और तो मन में कोई अंट संट मन को संभालना साधक का, का काम है तो नारायण अरे ये दुनिया का दुख हमारे मन में घुसा रहा है भाई है ना निकालो इसको ये आकर के हमारे चित्त में हमको दुखी न कर दे ये एक पहलू है दूसरा पहलू ये है कि अपने हृदय में परमात्मा का आविर्भाव हो निकालने वाली चीज निकाल दी जाए है ना तुम्हारे बर्तन में धूल बढ़ी है बड़ी है तो धूल को निकालना एक काम और उसमें फिर चक्कर भर के रखना दूध भर के रखना ये दूसरा काम तो ये अपने मन का जो बर्तन है इसमें से गंदी वासनाओं को निकाल करके इसमें परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका आविर्भाव करना अब ये प्रक्रिया फिर कल सुनाएंगे। अभी शर्मा जी दो मिनट बोलते हैं दुखस्मृत्य काम सर्व जातम भोगावर्तए सर्वस्म लये तो पश्य लोधि विक्षिप्त समन सकषा यदा सबात नदा नास्वादे सुख निस्संग प्रजया भवन निश्चितुजार प्रयत्नत यदा नलीयते न लीयते चित्ता नक्षिप्यन अनिंगन मन आभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्कदा योग दर्शन में चित्त के निरोध की जैसी प्रणाली बताई हुई है उससे विलक्षण के बोध की प्रणाली में कैसा ध्यान होता है कैसा निग्रह होता है वो बात बताने के लिए ये प्रकरण है तो जिस दर्शन में जैसा साध्य मानते हैं उसके अनुसार उसका साधन मानते हैं ऐसा नहीं है कि वेदांत दर्शन में जिस सिद्ध ब्रह्म का उपदेश दिया गया है योग की रीति से संयम करने पर उसकी उपलब्धि हो जाती हो और योग में जो दृष्टादृश्य का विवेक है वो वेदांत की प्रक्रिया से विचार करने पर वो नहीं मिलेगा कि एक प्रकृति स्वतंत्र है और एक उसका दृष्टा स्वतंत्र है वो नहीं मिलेगा अपनी अपने दर्शन के अनुसार उसकी साधन प्रणाली होती है तो दो बातें यहां बताए जा रहे हैं एक निवर्तन की रीति मन को लौटाने कैसे ये निवर्तन की रीति है काम कामभोगान निवर्त नि मन निवर्तन की रीति जहां तुम्हारा मन जहां तुम्हारा मन चला गया है वहां से लौटाने कैसे और दूसरी प्रणाली क्या है कि जहां उसको प्रतिष्ठित करना है स्थापित करना है तो वहां उसको प्रतिष्ठित कैसे करें ये दो विभाग कर दिया मनोनिग्रह का वेदांत की रीति से दो विभाग कर दिया द्वैत में भेद में परिच्छिन्न में गया हुआ जो मन है उसको कैसे हटावें और अद्वैत जो ब्रह्म है उसमें मन को कैसे प्रतिष्ठित करें दुखम सर्वनुस्मृत्य काम भोगर्त अजम सर्वनुस्मृत्य जात पश्यति दुख असल में मनुष्य यदि समझ जाए कि दुख क्या है तो उससे बच जाए हो वो तो दुख की जड़ को दुख नहीं समझता है दुख के भाव को दुख नहीं समझता है दुख के कारण को दुख नहीं समझता है वो जब दुख सिर पे सवार हो जाता है फल के रूप में तब ही वो पहचानता है कि दुख है जब दुख खा के डंडा मारता है तब पहचानता है दूर से पहचान जाए पहले ही पहचान जाए तो दुख से बच जाए ना तो जैसे सांप को कोई दूर से न पहचानता हो उससे बचने की कोशिश न करे देख देख के खुश होता रहे और सांप आके काट ले काट ले तब मालूम पड़े कि करे तो सांप है। तो दुख शब्द का आप पहले सीधा सीधा जो उस शब्द से अर्थ निकलता है वो आप समझें ख माने होता है आकाश ख माने आकाश हो तो भौतिक दृष्टि से दुख क्या है दुष्टम खम दुखम खूब आंधी चले तूफान आवे है ना आसमान में ओ बादल हो जाए और पत्थर बरतने लग जाए बाहर खूब गर्मी आवे और खूब सर्दी आवे और खूब आंधी चले और खूब धूल उड़े और खूब तूफान आवे आसमान में तो क्या बोलेंगे कि आज जो है आकाश आकाश है ना धूमिल हो गया है दूषित हो गया है तूफान ग्रस्त हो गया तो जो परिस्थिति आंधी तूफान धूल है ना सर्दी गर्मी से बाहर के आकाश की होती है वही अवस्था वासनाओं के आगमन से हृदयाकाश की होती है तो दुष्टम खम दुखम यहां ख शब्द का अर्थ है हृदयाकाश अपने हृदय के आकाश का दूषित होना इसी का नाम दुख है किसी के मरने का नाम दुख नहीं है बिछुड़ने का नाम दुख नहीं है न मिलने का नाम दुख नहीं है अपने दिल के बिगड़ने का नाम दुख है दुह माने दुष्ट दूषित दुर्भावग्रस्त और खा माने हृदयाकाश भीतर का आकाश तो उसमें जब वासना का तूफान आता है ना जब अभाव की गर्मी लगते है, जब भोग भोगजन्य शीतलता का अनुभव होता है भोग जय जन्य शैत्य है न और अभावजन्य उष्णता और वासना की आधी और कल्पित विषयों की धूल ये जब हमारे हृदय में फर जाती है तब इसको दुख बोलते हैं ये दुख शब्द का साधारण अर्थ है वो संस्कृत में आकाश तीन तरह का मानते हैं भूताकाश भूताकाश में दुख है धूल का उड़ना आधी का आना गर्मी का पड़ना बर्फ का पड़ना ना, कंकड़ पत्थर बरसना ये बाहर के आकाश का दुख है और भीतर के आकाश का दुख है विषयों की बातों हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए किसी का हम दुख है महाभारत में एक कथा आती है एक ब्राह्मण ने एक यक्ष की आराधना की शांति पर्व पर था यक्ष प्रसन्न हुआ उसने कहा ब्राह्मण देवता बर्मा तो ब्राह्मण ने कहा हमको धन चाहिए तो यक्ष ने कहा कि देखो मैं हूं देवता और तुम हो ब्राह्मण और तुमने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है अब यदि मैं तुम्हारे इस धन के मनोरथ को इसकी वासना को पूरी कर दू और तुमको धन दे दू तो मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होऊंगा इसलिए मैं तुमको धन नहीं देता। दू और धन की लालसा उसके मन में पड़े। और और आराधना की उसने और आराधना की तो एक दिन वो बैठे बैठे शॉन्त हो गया तो क्या देखता है कि सामने जंपुरी है और नरक है अब वो उसका देवता प्रकट हुआ यक्ष उसने कहा कि ये देखो नरक में कौन है बोले जीव है क्या तो कौन जीव है पहचानते हो तो बोले अमुक राजा हैं न ये अमुक सेठ हैं ये अमुक प्रशासनिक अधिकारी हैं धनी बड़े बड़े लोग तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बड़े धर्मात्मा थे धरती पर बड़े सेठ थे बड़े राजा थे बड़े शासक थे ये भला ये नरक में पड़ करके कीड़े की तरफ क्यों दिल बिला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनके मन में धन की वासना थी वासना की भोग की वासना थी। इन लोगों ने यतस्तः वस्तुओं का संग्रह किया बात करें मीठी मीठी और चाहें ये कि इसके जेब का पैसा हमारे पास आ जाए तो इसी से ये नरक भोग रहे हैं मेरे प्यारे ब्राह्मण अभोजक्ष ने कहा हो तुमने मेरी भक्ति की है अगर मेरी भक्ति के फल स्वरूप तुमको भी मैं धन दू और तुम भी उसका भोग करके इसी गति को प्राप्त हो तो क्या मैं तुम्हारा सच्चा देवता बन सकूंगा इसलिए ब्राह्मण यदि तुम मेरी भक्ति का मेरी आराधना का फल लेना चाहते हो तो वैराग्य लो नई तादृशम ब्राह्मण सेत्तम यथैकता समता असंगता च ब्राह्मण के लिए इससे बड़ी संपत्ति इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं है कि उसके मन में वैराग्य रहे एक साधुओं के बैराग्य की पद्धति बताता हूं एक बार श्री बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आपके पास तो ये सब शंकर जी के गण इकट्ठे रहते हैं भूत प्रेत के है न रोटी खाने वाले आप योग्य योग्य पुरुषों को अपने पास क्यों नहीं रखते ऐसे हो तो बोले कि देखो योग्य पुरुष रखेंगे तो उनसे आसक्ति हो जाएगी उनका पक्षपात हो जाएगा, फिर इनको ये मिले इनको ये मिले इनको ये मिले अपने मन में ये संकल्प आने लगेगा अरे ये भी आवेगा कि हमारे मरने के बाद इनके लिए ये चाहिए ना? इसलिए जैसा संसार है उसको वैसे ही अपने पास बनाने दो उसमें छठनी मत करो है ना जैसा है अपने सामने वैसा ही रहने दो ये लड़की लड़कों का ब्याह होता है ना हो वो तो सोचते हैं कि सर्वगुण संपन्न हमको मिले खुद सर्वगुण संपन्न होए कि न होना वो तो भगवान जाने बोले सिवा ईश्वर के सर्वगुण संपन्न सृष्टि में और कोई नहीं है आप जहां कहो वहां दुख दुख वहां दुख वहां दुख, वहां दुख। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य अपने मन को संसार में फंसाने की युक्ति नहीं करनी चाहिए अपना मन संसार में फंस के धर्म से ईश्वर से भक्ति से विमुख हो जाए ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए आओ सर्वम दुखम सर्वम अनुस्मृत्य आप समझो तो सुख है अपना आत्मा अगर तुम सुख हो तो जिस पर हाथ रख दोगे वो सुख हो जाएगा जिस पर आंख डाल दोगे वो सुख हो जाएगा है ना जिसको तो सद्भाव की दृष्टि से देख लोगे वो सुख हो जाएगा तुम तो संसार में सुख बनाने वाले हो तुम संसार से सुख की भीख मांगने वाले नहीं हो तुम स्वयं आनंद रूप हो तुम्हारा कुत्ता पहचानता है कि हमारा मालिक हमको सुख देता है लेकिन तुम अपने को नहीं पहचानते हो कि मैं सुख देने वाला हूं तुम किसी से प्रेम करते हो उससे सुख लेने के लिए कि किसी से प्रेम करते हो उसको सुख देने के लिए तो नारायण जिसके सामने तुम हाथ पसारने जाओगे मंगते बन के जाओगे दुनिया में अन्य होना आत्मा से अन्य होना माने आनंद से भिन्न होना और आनंद से भिन्न होना माने दुख होना आत्मा से अन्य होना माने जड़ होना जड़ होना माने वो हमको सुख नहीं देगा हम उसको सुखते हैं सोने का जब जेवर मोती का हीरे का जब जेवर बनावेंगे तो वो हीरा वो मोती वो सोना हमको सुख नहीं देगा हम उसको मखमली पिटारी में रख के है ना उसको गद्दा बिछाने के लिए हम देंगे है ना उसके शरीर पर साबुन हम लगाएंगे सफाई उसकी हम करेंगे उसकी घिसाई हम करेंगे उसको गले में हम पहनेंगे है ना हमारा गला छूके ना है नारायण वो चमक जाएगा ये जो समझते हैं कि मोती सुख देता है हीरा सुख देता है सोना सुख देता है नारायण वो तो जड़ है उस पट्टे के पास तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है जड़ होना माने हमारे द्वारा उसमें अध्यारोपित सुख होना हमसे अन्य होना अर्थात आनंद से अन्य होना दुख होना उसमें भ्रम से सुख मालूम पड़ना हमसे अन्य में यदि हमको सुख मालूम पड़ता है तो वो भ्रम से मालूम पड़ता है और यदि चेतन से अन्य में सुख मालूम पड़ता है तो वह अध्यारोपित सुख मालूम पड़ता है और एक बात आपको सुना है अपने अस्तित्व के बारे में तो कोई शंका नहीं है कि मैं हूं लेकिन मुझसे जो अन्य है उसका अस्तित्व संशयग्रस्त है इंद्रियों की अनुभूति से तो मालूम पड़ता है कि है लेकिन मूल तत्व के विचार की दृष्टि से देखें तो उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती वो असत है वो अनिर्वचनीय है हम जिंदा रहेंगे और वो मर जाएगा अब हम अमर भये न मरेंगे न आत्मा अपना अजर है आत्मा अपना अमर है अपने जो अन्य है यही तो मुश्किल है ना दुनिया में कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हम आत्मा के रूप में अमर रहेंगे और संसार में जिससे प्रेम करेंगे वो हमारे रहते ही मर जाएगा ये साफ है वो है ना साफ नहीं है ये सत्य है कि आत्मा अजर अमर है ये बनी रहेगी और जिस दृश्य से जिस जड़ से तुम प्रेम करोगे वो असत है वो नहीं रहेगा तो संसार मृत्युग्रस्त है बना उसमें अपना शरीर भी मृत्युग्रस्त है अपना अंतकरण भी मृत्युग्रस्त है और ये अपना शरीर और अंतकरण और सारी सृष्टि जड़ है और ये आत्मा से भिन्न होने पर दुख है एक परमानंद स्वरूप है तो अपना आत्मा इसलिए बाबा अपने धाम में बैठो अपने घर में बैठो तो तो तो तो कभी किसी के घर हो आए जैसे दुकान में जाते हैं दुकान में जाते हैं लौट आते हैं धर्मशाले में जाते हैं लौट आते हैं है इष्ट मित्र से मिलते हैं फिर लौट आते हैं हरवा हमको हमका अनुभव है जानते ना नहीं हरवा नहीं हर मान जहां हर न हो जहां परमात्मा न हो अपना इष्ट देव जो है ना वो जहां न हो उसका नाम नहीं हरमा नहीं हरमा ने माया है ना माया का माया का जो माया का हो सो माए का नई हरमा हमका न भाव ये माया का देश जिसमें ये शरीर उत्पन्न हुआ है वो हमको नहीं भाता हमारा जो प्रीतम का देश है जहान सूरत बिरहुलिया छाई निज देश जहां न सूरत जहां न मूरत नी दिनेश सुरत बिरहुलिया छाई निज दुखम सर्व मनुस्मृत्यारायण दूसरे द्रव्य से चिपक जाना ऐसे ही है जैसे